श्री गर्ग संहिता खंड बाईसवां अध्याय सुदामा ब्राह्मण का उपाख्यान श्री नारद जी कहते हैं सुदामा नामक श्री कृष्ण के एक ब्राह्मण सखा थे वे अपनी पत्नी सत्या के साथ अपने नगर में रहते थे सुदामा वेद वेदांत के पारंगत थे परंतु धनहीन थे और थे वैराग्यवान वे अपने अनुकूल पत्नी के साथ अयाचित वृत्ति के द्वारा जीवन निर्वाह करते सुदामा ने एक दिन दरिद्रता से उत्पीड़ित दुखनी अपनी पत्री से कहा पतिव्रते द्वारिकाधीश श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं सादिपिनी गुरु के घर में मैंने उनके साथ विद्या विद्याध्ययन किया है परंतु श्री कृष्ण के भोज विष्णु और अंधकों के अधीश्वर होने के बाद मेरा उनसे मिलना नहीं हुआ वे त्रिलोकी के नाथ भगवान दुखहारी और दीन वत्सल है पति के वचन सुनकर पतिव्रता सत्या ने जिसका कंठ सूख रहा था जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थी भूख से अत्यंत पीड़ित थी पतिदेव से कहा ब्रह्मण जब साक्षात श्रीपति हरि आपके सखा है तब हम लोग फटे चिथड़े पहने और भूखे क्यों रहें लोग द्वारका जाकर साक्षात कमलापति के दर्शन करते हैं और धनवान होकर घर लौटते हैं अतः आप भी वहाँ जाइए सुदामा ने कहा मैं सबको सिखाया करता हूँ और आज तुम मुझी को सिखा रही हो प्रिय तुम एक विद्वान ब्राह्मण को मांगकर धन प्राप्त करने का उपदेश दे रही हो सत्या ने कहा आपके सखा साक्षात लक्ष्मीपति है और यहाँ से बहुत दूर भी नहीं है अतएव आप उनके पास जाइए वे आपके दुख दारिद्र का नाश कर देंगे दुख दरिद्रता भोगते भोगते हमारी उम्र बीत चली स्वामिन ऐसे कृपानिधिदाता की मित्रता का क्या यही फल है सुदामा ने कहा विधाता ने जो भाग्य में लिख दिया है वह होगा ही भद्रे जाने आने से क्या होता है घर में रहकर श्रीहरी का ध्यान करना ठीक है जिनके दरवाजे में राजा देवता गंधर्व और किन्नर भी बिना आज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकते वहाँ मुझसरी के दिन को कौन पूछेगा सत्या बोली यह सत्य है कि उनकी आज्ञा के बिना देवता गंधर्व और किन्नर अंदर नहीं जा सकते परंतु साक्षात हरि तो अंतर्यामी है वे अपना दूध भेजकर आपको अंदर बुला लेंगे ब्राह्मण ने कहा भामिष्ण अवश्य ही ऐसे दयालु हैं परंतु विपत्ति के समय धनवान मित्र के घर जाना उचित नहीं है विशेषतः बहुत दिनों के बाद उन अंतरंग प्रेमास्पद को देखकर मैं उनसे क्या याचना करूंगा लोभ से रहित होने पर ही प्रेम हुआ करता है मांगने पर प्रेम नहीं रहा करता विपत्ति काल मित्र से न ग्छेद गृहमुत्तम कथमुयाचना चिरा दृष्ट् स्व प्रिय निर्लोभा तो भवत् प्रेति याचना तो ग्यती सत्य बोली आप दुख दारिद्र का नाश करने वाले श्रीकृष्ण के दर्शन करें मांगना नहीं होगा वे अपने आप ही प्रचुर संपत्ति दे देंगे सुदामा ने पत्नी के द्वारा बहुत तरह से समझाए बुझाए जाने पर यह विचार किया इस निमित्त से मित्र के दर्शन का परम लाभ तो हो ही जाएगा परंतु मैं उनको उपहार क्या दूंगा दरिद्रता के कारण कुछ देने को है नहीं इसी से लज्जित हो रहा हूँ पति के मुख से यह बात सुनकर सती ब्राह्मणी दूसरे घर से चार मुट्ठी तंदुल अर्थात चिवड़ा मांग लाई और एक पुराने चिस्ड़े में बांधकर उन्हें पति को दे दिया तदनंतर सुदामा जी मैले कपड़े से अपने मैले कुचले दुर्बल शरीर को ढककर उन चिवड़ों को लेकर मन ही मन ब्राह्मण देव का स्मरण करते हुए धीरे धीरे श्री कृष्ण के नगर की ओर चल दिए ब्राह्मण ने नौका से समुद्र पार करके स्वर्ण में विचित्र द्वारिकापुरी के दर्शन किए उस पुरी में पताकाएं फहरा रही थी कतार की कतार सभा भवन और भाति भात के दुर्ग सुशोभित थे बलवान यादव वीर उसकी रक्षा कर रहे थे उसमें चार सड़कें थीं ब्राह्मण ने श्री कृष्ण की पुरी को देखकर लोगों से पूछा श्री कृष्ण का भवन कौन सा है यह बताइए इस बात को सुनकर माधव की द्वारिकापुरी के रक्षकों ने कहा सभी भवनों में श्री कृष्ण हैं यह सुनकर ब्राह्मण किसी एक भवन में घुस गए और अंदर जाकर देखा कि पलंग पर श्री कृष्ण विराजमान हैं। उन्हें देखकर सुदामा को ब्रह्मानंद की प्राप्ति हुई माधव ने सखा सुदामा को आया देख कर सहसा उठकर उन्हें अपने बाहूपास में बांधकर कर हृदय से लगा लिया और वे आनंद के आंसू बहाने लगे तदनंतर स्वर्ण पात्रों में भरे जल के द्वारा उनके दोनों चरणों का प्रक्षालन किया और उस जल को अपने मस्तक पर धारण करके ब्राह्मण को अपने पलंग पर बिठा दिया फिर गंध चंदन अगुरु कुंकुम धूप दीप मधुपर्क और पकवान के द्वारा उनकी पूजा की पश्चात पान का बेड़ा देकर गोदान किया और मलिन वस्त्रधारी दुबले पतले पके बालों वाले ब्राह्मण से पधारने का कारण पूछा मित्रविंदा जी मुस्कुराती हुई पंखे के द्वारा सुदामा जी की सेवा करने लगी श्री कृष्ण के पटरानियाँ सब विस्मित होकर हटने लगी और ब्राह्मण को इस प्रकार पूजित देखकर परस्पर कहने लगी इन भिखारी ने कौन सी तपस्या की है जिससे स्वयं के त्रैलोक्यनाथ बड़े भाई की तरह इनका सत्कार कर रहे हैं इसी बीच दोनों मित्र आपस में हाथ पकड़े हुए पुराने गुरु के घर की बातें करने लगे श्री कृष्ण बोले ब्रह्मन सुनो हम दोनों ने वहाँ सारी विद्याओं का अध्ययन सांसार्थ किया है परंतु गुरु दक्षिणा देने के बाद तुमसे मिलना नहीं हुआ मैं जरासंध के भय से द्वारिका चला आया सखे तुम कहाँ रहते हो बताओ तुम्हें याद होगा एक दिन गुरु पत्नी की आज्ञा से हम विद्यार्थीगढ़ लकड़ी लाने के लिए भयंकर वन में गए थे वहाँ जाने पर वर्षा और तूफान के मारे भयानक विपत्ति में पड़ गए सूर्य अस्त हो गया रात्रि का घोर अंधकार छा गया सब जगह जल ही जल हो रहा था जमीन कहीं दिखाई नहीं देती थी हम परस्पर हाथ पकड़े बिजली के प्रकाश में सब जगह इधर उधर घूमते रहे फिर सूर्योदय होने पर महामना गुरु सानदीपने जी ने वन में जाकर जल में सर्दी से ठिठुरते हुए हम छात्रों को दर्शन दिया गुरु जी की आँखें आंसू बहा रही थी उन्होंने हम सबको जल से निकाल जमीन पर ला कर कहा मेरे बच्चों तुम मेरी आज्ञा का पूरा पालन करने वाले हो प्राणियों के लिए सबसे प्रिय आत्मा है तुमने उसका भी अनादर करके मुझको प्रधानता दी इसलिए मैं संतुष्ट होकर तुम लोगों को दुर्लभ वर दे रहा हूँ तुम लोगों की सब अभिलाषाएं पूर्ण हो वेद और पुराण आदि शास्त्र तुम्हारे कंठस्थ हो जाए मित्र गुरु जी की इसी कृपा से तभी से हम लोग सुखों से परिपूर्ण हैं सुदामा जी ने कहा तुम देवदेव -देव हो सबके गुरु हो और कोटि कोटि ब्रह्मांडों के नायक हो तुम श्रीपति हो तुम्हारा गुलकुल में निवास करना अत्यंत विडम्बना है राजन ब्राह्मण सुदामा ने परमात्मा श्री कृष्ण को वे चिवड़े नहीं दिए वे मुंह नीचा किए बैठे रहे सर्वात्मा भगवान उनके आने का कारण जान गए ये ब्राह्मण धन के इच्छुक नहीं है मुक्ति के लिए ही मेरा भजन करते हैं इनकी दुखनी पतिव्रता पत्नी ही धन की अभिलाषा करती है पर इन अदाता दंपति को मैं धन दू कैसे यो सोचते सोचते श्रीहरि ने जान लिया कि मेरे लिए ये कुछ चिवड़ा लाए हैं पर लज्जा के मारे दे नहीं पा रहे हैं अतएव मैं ही मांग लूँगा यो विचार कर श्री कृष्ण ने कहा मित्र घर से मेरे लिए क्या उपहार लाए हो प्रेम का दान अणुमात्र होने पर भी महान होता है जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक मुझे पत्र पुष्प फल जल प्रदान करता है भक्त के द्वारा दिए हुए उस पदार्थ का मैं बड़े ही आदर के साथ भोग लगाता हूँ भगवान ने यह कहकर अदाता उस सुदामा ब्राह्मण के चिथड़े को पकड़कर यह क्या है यो कहते हुए स्वयं चिवड़ों को ले लिया और बोले सके यह तो तुम मेरे लिए परम प्रीत कर वस्तुलाए हो ब्रह्मन इन तंडुलों से मुझ विश्वरूप भगवान की तृप्ति हो जाएगी मैं गोकुल में ऐसे श्रेष्ठ चिवड़े खाया करता था यशोदा दिया करती थी परंतु उसके बाद आज तक मुझे ये देखने को भी नहीं मिले ए तत्वनीतम बे सखे परम प्रीणिन विश्व आम तर्पयीष्य ब्रह्मणे च तंडुला ईदृशा गोकुले भुक्ता श्रेष्ठा पृथुक तंडुला मात्रा यशोदया दत्ता पुनस्ताव दृष्टवान् इतना कहकर हरि ने एक मुट्ठी चिवड़े चबाकर सारी पृथ्वी की संपत्ति सुदामा को दे दी और दूसरी मुट्ठी खाकर जो ही पाताल की संपत्ति देने को तैयार हुए वक्षस्थल निवासिनी लक्ष्मी देवी ने उसी क्षण हाथ पकड़ कहा नाथ बिना अपराध आप मेरा त्याग क्यों कर रहे हैं श्री कृष्ण आपने जो कुछ दिया है वही पर्याप्त है उसी से ये ब्राह्मण इंद्र के समान हो जाएंगे इधर ब्राह्मण को इस दान का कुछ पता नहीं लगा भगवान की माया ने सारी संपत्ति को उनके घर पहुंचा दिया सुदामा जी ने एक रात वहाँ सुखपूर्वक रहकर भोजन पादी पान आदि करके दूसरे दिन श्री कृष्ण को नमस्कार करके घर जाने की अनुमति मांगी भगवान ने अनुमति देकर वंदन और आलिंगन किया ब्राह्मण लज्जा बस कुछ भी न मांगकर घर लौट चले और एक ब्राह्मण के प्रति श्री कृष्ण की श्रद्धा देखकर मन ही मन सोचने लगे दरिद्र होने पर भी श्री कृष्ण ने मुझे अपनी दोनों भूजाओं में भर कर मेरा आलिंगन किया मेरे तरीके दरिद्र ब्राह्मण को पर्यंक पर बैठा कर भाई के समान आदर दिया रुकमणी सत्यभामा ने व्यंजन के द्वारा मेरी सेवा की मैं निर्धन धन पाकर रमापति भगवान को भूल न जाऊं इसी से करुणावश उन्होंने मुझे धन नहीं दिया वे इस प्रकार विचारते हुए पत्नी का स्मरण करते हुए सोचने लगे मैं घर जाकर कह दूंगा यह लो कोटि कोटि धनराशि ग्रहण करो श्री कृष्ण ब्रह्मण्य देव हैं दाता हैं पर तुम्हारे लिए तो कृपण ही रहे दूसरे के घर को रत्नों से भरा देखकर कोई कामना नहीं करनी चाहिए ललाट में जो कुछ विधि ने लिखा है उससे अन्यथा नहीं होता रत्न प्रपूरिता गेहा दृष्टवा कारटे लिखित यद्य तनुन्नम भविष्यति मन ही मन योग कहते हुए सुदामा जी अपनी पुरी में आ पहुँचे पुरी को देखकर वे चकित हो गए बड़े बड़े दरवाजे ध्वजाओं से सुशोभित सोने के किले और महल खड़े हैं विचित्र तोरण और कलशों से वह है नगरी सज्जनों से भरी और उसमें इतने रत्न हैं कि दूसरी द्वारिका पुरी किसी ही शोभा हो रही है ब्राह्मण ने कहा यह क्या है यह किसका स्थान है वे रास्ते चलते रहे नगर के नर नारियों ने उन्हें साथ ले चलना चाहा पर वे गए नहीं यह देखकर दास दासियों ने अपनी स्वामिनी सुदामा की पत्नी के पास जाकर सुदामा जी के आने की बात कही उनको बड़ा आनंद हुआ और वे साक्षात लक्ष्मी रूपा ब्राह्मणी बड़े सम्मान के साथ पति के स्वागत के लिए शिविका पर सवार होकर दास दासियों के साथ घर से निकले सुदामा इधर उधर घूम रहे थे पत्नी ने अपना मुख दिखाकर उन्हें विश्वास कराया सुदामाजी स्वर्ण रत्नादि से विभूषित प्रभा और रूप से संपन्न विमान वासनी दूसरी लक्ष्मी की तरह अपनी तरुणी भारिया को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने समझा यह सब श्री कृष्ण की ही कृपा है भोजन की सामग्री रत्न ऐश्वर्य पर्यंक व्यजन आसन चंदोवे स्वर्ण पात्र और तोरण आदि से सुसज्जित अपनी पुरी में सुदामा जी ने पत्नी के साथ प्रवेश किया उनका घर तो श्री कृष्ण के भवन के समान हो गया था श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा भी तरुण हो गए पर विषयों से सर्वथा अनासक्त रहकर वे बिना किसी हेतु के अनायास प्राप्त हुई समृद्धि का उपभोग करने लगे वे अपनी पत्नी के साथ ज्ञान वैराग्य और भक्ति के द्वारा उस सम्पत्ति को त्यागने का विचार करके मन ही मन सोचने लगे मेरे पास इतनी समृद्धि कहाँ से आई यह देव दुर्लभ संपत्ति ब्रह्मण्य देव कृष्ण की ही दी हुई है इतनी संपत्ति देकर भी उन्होंने स्वयं मुझसे कुछ कहा भी नहीं मेरे चिवड़ों के दानों को मुट्ठी में लेकर बड़ी प्रीति से उन्होंने भोग लगाया जन्म जन्म में मुझे उन्हीं का सख्य और दास्य प्राप्त हो मैं उनके चरण कमलों का ध्यान करके संसार सागर से पार हो जाऊंगा सुदामा ने मन ही मन इस प्रकार का निश्चय करके पत्नी के साथ श्री कृष्ण के चरणार बिंद में अपना मन लगा दिया और सारा धन ब्राह्मणों को बांटकर भगवान के धाम में चले गए जो मनुष्य श्री कृष्ण चरित्र का श्रवण करता है वह दरिद्रता से मुक्त होकर उत्तम भक्त भगवत भक्त हो जाता है नरेश्वर तुम्हारे सामने इस पुण्य में द्वारिका खंड का वर्णन किया गया जो इस खंड का सदा श्रवण करते हैं उन्हें उत्तम कीर्ति कुल अतिशय भुक्ति मुक्ति और राज्य प्राप्त होता है इस प्रकार से गर्ग सीता में द्वारिका खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में सुदामा ब्राह्मण के उपाख्यान का वर्णन नामक बाईसवां अध्याय पूरा हुआ द्वारिका खंड संपूर्ण